महाभारत अश्वेधिक पर्व द्वि सप्तति तमोध्याय राज्य आज्ञा से अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की राज्य और नगर की रक्षा के लिए भीमसेन और नकुल की तथा कुटुम्ब पालन के लिए सहदेव की नियुक्ति वह सम्पान एव मुक्तस्तु कृष्णन धर्मपुत्र युधिष्ठित्रेधावी तथो वचनम अब्रवी यदा कालम भवन वेति हेधत दीक्षव तम तम तैयाय मेहि क्रतु वैसम पान जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्ठि ने व्यासी को संबोधित करके कहा भगवन् जब आपको अश्वेध यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दे क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अरीन है तत्कर्तारो न संशय व्यास जी ने कहा कुंती नंदन जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं पहल और के ये सब आकर तुम्हारे यज्ञ का सारा विधि विधान संपन्न करेंगे इसमें संशय नहीं है चैत्र्याम ही पौर्णमाश्याम तो तब दीक्षा भविष्य सम्भाराताम च यज्ञार्थम पुरुष पुरुष प्रवर आगामी चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी दि जाएगी तब तक तुम उसके लिए सामग्री संचित करो सूता तव अश्विद्यास्य सूताभिप्राश तद्द के ज्ञाता अश्विद्यात और ब्राह्मण यज्ञार्थ की सिद्धि के लिए पवित्र की परीक्षा करें तमुसृज यथाशास्त्रम पृथ्वी सागरांबरा सर तो यशो तव पाथिव पृथ्वीनाथ जो अश्व जाए उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीप्यमान यश का विस्तार करता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करे वह सम्पाणुआ चितुक्त सतथितुक्त पांडव पृथ्वी शकार सर्व राजेन्द्र यथोक् ब्रह्मवादीना वह सम्पाजी कहते हैं राजेंद्र यह सुनकर पुत्र राजा राजाधिष्टि ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मवादी के की कथनानुसार सारा कार्य संपन्न किया संभारास्व राजेन्द्र सर्व संकलिता संभारा समहृत्य नृपोधर्म सुत न वेद आत्मा अमेरात्मा कृष्णद्वेपाज बही राजेंद्र उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्र करने का संकल्प किया था उन सबको जुटा कर धर्मपुत्र आत्मा राजा युधिष्ठि ने श्री कृष्णद्वेपाय व्यास जी को सूचना दी ततो ब्रवीण महातेजा व्यासो धर्मात्मज नृपम यथा कालम यथा योगम तब महातेजस्वी व्यास ने धर्मपुत्र राजा युदिष्टि से कहा राजन हम लोग यथासमय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं इस स्फस् सौवर्णचान्यदि कौरव तत्रोग्य भविदकि तत्क्रियता मिति ही कुनंदन इस बीच में तुम सोने के स्फ और कुर्च बनवा लो तथा और भी जो सुवर्ण में समान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो अश्वजता पृथिव्यागुप्त चरताम चाहपे आज शास्त्री विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः सारी पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब और विचर सके युधिष्ठिर अयमस्वो यथा ब्रह्मण नुसृष्ट पृथिवीमीमा चरिष्यति यथा कामं तत्र संविधीयता पृथ्वी पर्यटन तम हेतु कामचारिण कादी मुड़े तद्भ वक्त अर्ति ने कहा ब्रह्मण यह घोड़ा उपस्थित है इसे किस प्रकार छोड़ा जाए जैसे असमुचे पृथ्वी परिक्षा अनुसार घूम आवे इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा तो मुने यह भी बताइए कि भूमंडल में अनुसार घूमने वाले इस घोड़े की रक्षा कौन करे वय इत सु राजेन्द्र कृष्णद्वे पायनो ब्रवीत भीम सेनाध वरज श्रेष्ठ सर्वधनुष्मिष्णु धृ धृष्णुश्च स ए न पाले सतह सप्त स हे महे जय तुम दिवत कौचांत कह वै सम्पान कहते हैं राजेंद्र युधिष्ठिर के इस तरह पूछने पर श्री कृष्ण द्वीपान व्यास ने कहा राजन अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है वे विजय में उत्साह रखने वाले सहनशील और धैर्यवान हैं अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा करेंगे उन्होंने दिवात कवचों का नाश किया था वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तस्मिझाणे दिव्याणे दिव्यम संघननम तथा दिव्यम धनुष चे सुधी चम थी उनके पास दिव्य अस्त्र दिव्य कवच दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस है अतः वे ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाएंगे सही धर्म अर्थ कुशल सर्व विद्याद हम यथाशास्त्र नृप्रेष्ठ आचार्य शि ते हय निपश्रेष्ठ वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं इसलिए आपके यज्ञ संबंधी अश्व का शास्त्रीय विधि के अनुसार संचालन करेंगे राजपुत्रो महाबाहु श्यामो राजी बलोचन अभिमन्यो पिता वीर सह ए नम जिनके बड़ी बड़ी भुजाएं हैं श्याम वर्ण हैं कमल जैसे नेत्र हैं वे अभिमन्यु के वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़े की रक्षा करेंगे भीमसे नो पितेजस्प्री कौनतेजो मित विक्रम समर्थों रक्षित्रष्ट्रमकुलश विषा पते प्रजानाथ कुंते कुमार भीमसेन भी अत्यंत तेजस्वी और अमित पराक्रमी हैं नकुल में भी वे ही गुण हैं ये दोनों ही राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं अतः वे ही राज्य के कार्य देखें सहदस्तु कौरव्य सत बुद्धिमान कुटुंब तंत्र विधिवत सर्वे गुरुनंदन महायशस्वी बुद्धिमान सहदेव कुटुम्ब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करेंगे तत्व सर्व यथा न्याय उक्त गुरुकुल्व चकार फागुण चापी संधिदेश प्रति व्याज्य के इस प्रकार बतलाने पर गुरकुल युधिष्ठिर ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीत से संपन्न किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े की रक्षा के लिए इस प्रकार आदेश दिया युधिठिर वाच ये हो अर्जुन त्वया वीर हम परिपाल्यता तुम अर् रक्ष तुम झेनम नान्य कश्चन मानव युधिष्ठिर बोले वीर अर्जुन यहाँ आओ तुम इस घोड़े की रक्षा करो क्योंकि तुम्ही इसकी रक्षा करने के योग्य हो दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ये चापि तम महाबाभो प्रत्युद्याधिपाहग्रहो यथान सार्यया न महाबाभो निष्पाप अर्जुन अश्वि की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारे सामने आवे उनके साथ भरसक युद्ध न करना पड़े ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए आप भवता आक्षातभ्यवता यज्ञों मम सर्वश पार्थिवभ्यो महाबाहो समय गम्यता महाबाहो मेरे इस यज्ञ का समाचार तुम्हें समस्त राजाओं को बताना चाहिए और उनसे यह कहना चाहिए कि आप लोग यथासमय यज्ञ में पधारे वैशंपावाच एवुक्त स धर्मात्मा भ्रातरम सभ्यसाचनम भीम च नकुल चुगुप्त समी कहते हैं राजन अपने भाई सभ्यसाची अर्जुन से ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठि ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया कुटुम्बतंत्रे चदाह पति अनुमान्य मही पालम धृतराष्ट्रम युधिष्ठि फिर महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर युधिष्ठिर ने योद्धाओं के स्वामी सहदेव को कुटुम्ब पालन संबंधी कार्य में नियुक्त कर दिया इति महाभारत याद की परमढ़ि अनुगीता परमढ़ि यज्ञ सामग्री सम्पादन दि सप्तती इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में यज्ञ सामग्री का संपादन विषयक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ